पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र बत्तीस पहला अंतरधोती इसके भी चार भेद बतलाए हैं क वातसार ख वारिसार गिसार और ग बहिस्कृत क वातसार अंतर्धती मुख को कौवें की चोच के सजिश करके अर्थात दोनों होठों को सिकोडकर धीरे धीरे वायु का पान करें यहाँ तक कि पेट में वायु पूर्णतया भर जाए फिर वायु को पेट के अंदर चारों ओर संचालित करके धीरे धीरे नाच कापूट द्वारा निकाल दे इसे काकी मुद्रा और काकी प्राणायाम भी कहते हैं फल हृदय कंठ और पेट की व्याधियों का दूर होना शरीर का शुद्ध तथा निर्मल होना क्षुधा की वृद्धि मंदाग्नि का नाश फेफड़ों का विकास कंठ में सुरीलापन होना वीर्य के लिए भी लाभदायक बताया गया है खाव वारिसार अंतर धोती इसमें मुख द्वारा धीरे धीरे जल पीकर कंठ तक भर लिया जाता है फिर उधर में चारों ओर संचालित करके गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है फल देह का निर्मल होना कोष्ठबद्धता तथा पेट के आमादी सब रोगों का दूर होना शरीर का शुद्ध होकर कांतिमान होना बतलाया गया है इस क्रिया को शंख प्रक्षारण भी कहते हैं क्योंकि शंख के चक्राकार मार्ग में पानी डालने से घूमता हुआ जल जिस प्रकार बाहर आ जाता है उसी प्रकार मुख से जल पीने पर कुछ समय पश्चात मल को साथ लेकर अतनियों को शुद्ध करता हुआ गुदाद्वार से बाहर आ जाता है यह क्रिया चूँकि बहुत से रोगों के हटाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और अनुभूत है इसलिए इसकी विधि नीचे लिखी जाती है एक बाल्टी में नमक मिला हुआ गर्म जल रखना चाहिए काग आसान में बैठकर, अर्थात दोनों पांवों के बीच में एक बालिश का अंतर रख कर दोनों हाथों को घुटने पर रख कर दो गिलास जल पी ले पानी पीने के पश्चात तुरंत ही क्रमशः दाएँ बाएँ से चार बार सर्पासन करें अर्थात दोनों पंजों को आपस में मिलाकर दोनों हथेलियों के बल कमर से ऊपर विभाग को दाएँ बाएँ बारी बारी से मोड़ते हुए सर्पासन करें इसके पश्चात शीघ्र ही उर्ध्व हस्तोत्तानासन लगभग चार बार दाएँ से और चार बार बाएँ करें अर्थात कमर से ऊपरी विभाग को उत्थान देते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर किए हुए ऊपर से दोनों हाथों की उंगुलियों को साटे हुए क्रमशः दाएँ बाएँ मुड़े इसके बाद शीघ्र कटी चक्रासन करें अर्थात सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को सीधा फैलाकर कमर से ऊपरी भाग को क्रमशः दाएँ बाएँ मुड़े इसके बाद शीघ्र ही उदरा कर शासन क्रमशः चार बार दाएँ व बाएँ से करें अर्थात कागासन में बैठकर बाएं पैर के घुटने को मोडकर दाएं दाएँ पाँव की पिंडली के पास लाते हुए पृथ्वी से कुछ ऊपर ही रखें, साथ ही कमर से ऊपरी भाग को क्रमशः दाएं बाएं की ओर मोड़ें, फिर एक गिलास पानी पिए और पहरे की भांति क्रमशः चारों आसन करें। चार से आठ गिलास पानी पीने के पश्चात शौच की हाजत मालूम होने लगेगी शौच के लिए शीघ्र चले जाए और शौच पर बैठने के समय भी उदरा कर शासन करे इस प्रकार करने से पहले मल निकलेगा फिर पतला मल निकलेगा और उसके पश्चात पीला पानी निकलेगा शौच से आकर फिर उसी प्रकार जल पीवे और चारों आसन बारी बारी से करें फिर शौच की हाजत होगी जहां तक कि केवल पानी ही निकलने लगेगा फिर पहले की भांति पानी पीकर आसन करने के पश्चात सफ़ेद पानी निकलेगा अर्थात जैसा पानी मुख से पी चुके हैं वैसा ही गुदा द्वार से निकलेगा जब तक सफ़ेद पानी न आने लगे तब तक बार बार पानी पीकर बारी बारी से चारों आसन करते रहे सफ़ेद पानी निकलने के पश्चात बिना नमक का सादा गर्म पानी दो तीन गिलास पीकर गजकरणी क्रिया द्वारा निकाल दें इस क्रिया को करने के बाद ठंडे पानी से स्नान नहीं करें, गरम पानी से बंद कमरे में हवा से बचाव रखकर स्नान करें और स्नान के पश्चात कपड़े पहनकर स्नान घर से बाहर निकले अथवा स्नान न करें। शंख प्रक्षालन के पश्चात एक घंटे के भीतर ही भोजन कर लेना चाहिए बिना लाल मिर्च और खटाई की चावल तथा मूंग की खिचड़ी अथवा गेहूं का दलिया खावे खाते समय अधिक से अधिक एक छटाख और कम से कम आध छटाख शुद्ध गाय का घी डालें खिचड़ी अथवा दलिया बनाते समय अधिक घी न डालें भोजन करते समय पानी न पीवे एक घंटे के बाद पी सकते हैं खिचड़ी खाने के चार घंटे बाद मुलायम मीठे फल आदि खा सकते हैं शंख प्रक्षालन के बाद अधिक देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए जिस दिन शंख प्रक्षालन करें उसके बाद 24 घंटे तक दही दूध न खाए इस क्रिया के करने के एक दिन पूर्व कोई रेचक औषधि द्वारा पेट की सफाई कर लेवे और उस दिन हल्का भोजन लेवे अर्थात खिचड़ी या दलिया लेवे तो अच्छा हो इस क्रिया को रोज न करें आवश्यकता पड़ने पर ही करें गन्सार अंत धौती नाभि की गांठ को मेरू पृष्ठ में सौ लगाए अर्थात उदर को इस प्रकार बार बार फुलावे सिकोड़े की नाभि ग्रंथि पीठ में लग जाए तो करें इससे उधर के समस्त रोग नष्ट होते हैं और जठसाग्नि प्रदीप्त होती है